कथा शुभदेव भगवान की भागवती कथा में भागवत कथा में हम सब कथा में हम सब अमृतपान कर रहे हैं मनुष्य मनि के कारण भी जान रहे हैं और इस मनुष्य योनि कि, कि ये मनुष्य की योनि क्या है मनुष्य धर्म क्या है हम कौन हैं कहां से आए हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है हमें कहां जाना है हम क्यों आए हम सब इन विषयों पर भी गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं जब व्यक्ति असत्य और अज्ञान से जुड़ा होता है तो भगवान से भी उसका संबंध असत्य और अज्ञान से ही जुड़ा होता है वो मंदिर में आकर घर परिवार के मंगल सुखों की कामना करता है इस क्षण भंगुर जीवन के लिए ही सब कुछ पाना चाहता है क्योंकि वह इसे सोच ही नहीं सकता पूजा हवन पाठ भी करता है उसके तो धार्मिक नहीं लोग और भौतिक लिपसाए कारण होती हैं न कि भक्ति होती है लेकिन वो यही समझता है कि वो भक्ति कर रहा है मंदिर में जाते मैं मेरे बच्चों की उनके भविष्य की मैं मुझे मकान दुकान दे दे मुझे संपत्ति संतान दे दे से आगे वो सोच नहीं सकता है क्योंकि वो इसी को सब कुछ, कुछ मान बैठा है सदग्रंथ और ये कथाएं जब वहां खोलती हैं और जब वह ज्ञान भूलते हैं तभी हमें सत्य दिखलाई पड़ता है कि जो कुछ तुमने मांगा है इसमें क्या है जो तेरे साथ रहने वाला है इस क्षण जीवन में तुझे सब कुछ छोड़ के जाना तुझे याद नहीं कि तु, तुझे लाया कौन और हर क्षण सांस और जीवन का एक एक धड़कन किसने दी तुम्हें वो कौन है जो तो तुम्हें बुद्धि और विवेक दे रहा है और यदि उसने साथ ना दिया तो तू अगला जन्म भी न पाएगा ये तो गया आगे भी कुछ नहीं है लेकिन जब असत्य और अज्ञान सर पर चढ़े होते हैं तो केवल क्षणिक भौतिक लिप्साओं को ही वो पूजा भक्ति का श्रेष्ठ माध्यम जानता है सोचता यही सब कुछ है लेकिन जब जब धुड़ जाते हैं अज्ञान उसके तो वो सहज ही जानता है कि जो सांस धड़कन जीवन का हर क्षण दे रहा है जो बन के शबरी का नाम मेरे जूठे भोजन को भी शबरी के बेरो पर प्यार देता रक्त में ऊर्जा में संतति में मेरी लौटा रहा है वो क्यों कर मेरे बाकी हितों की रक्षा नहीं करेगा क्योंकि मैं तो निमित हूं कर तो वही रहा है तो फिर वो असत्य और ज्ञान को ईश्वर से नहीं मानता है वो अवस्था को पाना चाहता है कि जहां उसकी कटोरा पकड़ भिखमी मनोवृत्तियों को अंतिम शांति मिले वो भी कुछ अपने पिता की तरह वो भी स्वयं का निर्माता बन सके अर्थात उस विज्ञान विज्ञान को जानता अनंतशाही महाविश्व के जैसे ही अनंत अवस्था को पाए और जब तक ये भिखमंगी मनोवृत्तियां हैं सारा सत्संग सिर के ऊपर से निकल जाएगा वो भी सत्य भी तो नहीं पाएगा उस पर सत्संग का प्रभाव भी नहीं होगा क्योंकि तो फ्यूज बलद में जितना करंट डालूं, जलता नहीं है जलेगा क्या रोशनी देगा इसलिए लोग मोह आसक्ति की मनोवृत्तियों को तोड़ने के लिए ही सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को मैं क्या कह रहा हूं यह नहीं कि भगवान हुए नहीं यही कृष्ण अवतार नहीं हुआ नहीं सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को जो वस्तुता इतिहास में हुई है और जिसके प्रमाण सारे भूमंडल पर हैं उसी को गुरुकुल में हर बालक के जीवन में को यथा पात्रों में ढाल करके उनको वेद पढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसी का नाम है लीला रहस्य ग्रंथ और लीला कथा है हम लीला कथा में है हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि हम पात्रों से आपका परिचय करा दें आपके भीतर तो इसका अर्थ यही वो हुआ ही नहीं था ऐसा सोचना और बड़ा अज्ञान होगा महाविश्व में की लीला को जो हर घट में घट रही है हमने एक सम्मानित इतिहास को गौरवान्वित अतीत को उदाहरण में लेकर के हर बालक को ईश्वर के जैसा बनाना चाहा है यह हमारी लीला कथाओं का उद्देश्य है ये कोरी कथाएं नहीं है इसे बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए हिस्ट्री इज देयर लेकिन हिस्ट्री इज एग्जाम्पल ही हमने एग्जाम्पल में लिया है इसे मैं हिस्ट्री से आपको एक आपको यह कथा नहीं सुना रहा हूं मैं अध्यात्म के हित में आपको आपका स्वरूप दिखाने के लिए आपके जीवन को धोने के लिए आपके विचारों को कवित्र करने के लिए ही ये कथा गुरुकुल में बच्चों को सुनाता हूं और लीलाएं दिखाता इसे समझ लेना चाहिए तुम्हारी कथा वृंदावन में है कि जब रुक्मणी से विवाह होने को है दूध भेजे गए तो सबने मना कर दिया कि जब वो दस वर्ष के यहां से गए थे तो शीघ्र लौटकर आने के लिए कहे गए थे वो लौटे नहीं है मथुराधीश से द्वारकाधीश हो गए उन्होंने वृंदावन की शुद्धि नहीं ली है तो जब तक वो खुद लुवाने नहीं आएंगे गोपियां नंद और ईश्वर नहीं, नहीं जाएंगे तो भगवान स्वयं पधारते रहते हैं गौरिकाधीश आते हैं इस कथा में कहीं हम भी बैठे हुए हैं भी भवन है हमें भी ध्याना है इसमें हमें पहले पात्रों में पढ़ा है कि इंद्रियों में गोकुल मन वृंदावन हो जाए चलो कहा मथुरा मथ मत माने मंथन करना गुरे शरीर के भीतर अथवा हृदय दोनों अर्थ में है तो आप अपना अंतर मत बाले और कहा है मथुरा यम ना किनारे यम अर्थात मृत्यु का देवता यमराज नहीं है जहां आत्मा श्री कृष्ण है बना वो तो हम सब में भी राजता है अंतर को मत करके उसी का सामी सामी है, उसी का योग अद्वैत करना है वो जो आज भी श्री राम बना मेरे कुरत में बदल रहा है वो आज भी ज्योतियों से संवार रहा है मेरा अंतर आत्मा वही घट घट वासी राम और वही श्री कृष्ण है और आत्मा के आगे ही जब मैं परम शब्द लगाता हूँ तो क्या बनता है परमात्मा परमात्मा का लीला अवतार आत्मा ही तो है और परमेश्वर के परमात्मा की लीला अवतार ही श्री राम और सूर्य कृष्ण है इसे तत्व से समझो जो भगवान ने कहा जो है अर्जुन जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो मुझे नहीं जानता है क्यों कहा बार बार कहा क्यों महाभारत में भी बार बार ये श्लोक बार बार आए जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो मुझे नहीं जानता है और जो मुझे नहीं जानता है वो मेरी भक्ति कैसे पाएगा मुझ तक कैसे आएगा सनातन धर्म आत्मा आत्मप्रवान धर्म है यहां ईश्वर किसी की बपौती ठेकेदारी नहीं है सब का राम सब में है वो घटघटवासी है कोई किसी से कम नहीं है यहां कोई चौधरी नहीं है सीए राम में सब जग जाने सा, सारे सचराचर में है वो जी मात्र उसी से वरद होता है ठेकेदारी संप्रदाय करते हैं धर्म नहीं करता तो सूरज की किरणों की तरह सब में बुला मिला व्याप्त हो जाता है धर्म अभेद है धर्म भेद नहीं जानता है संकीर्ण सांप्रदायिकता ही भेदभाव जानती है और वेद आत्मपर्क ग्रंथ है जो भेद नहीं जानते हैं और भगवान भी कहते हैं पीछे गीता ने पढ़ी है कि चातुर् वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा कि जो भी वर्णों की भी जो धर्म उत्पत्ति करी है वो गुण और कर्म के विभाग से है न कि जन्मना है खाली जन्म लेने से है इसलिए धर्म भेद नहीं जानता है संप्रदाय भ्रमाते हैं भटकाते हैं और जब जब हम आसक्त धर्म में जाते हैं हम अपनी मानवीयता भी खो बैठते हैं जब मेरे सामने मेरा बेटा आया तो उसके हित के लिए मैंने झूठ भी बोला मानवीयता कोई? दूसरों का माल हड़प करके बेटे के लिए रखना चाहता हूं इंसानियत गई। संबंधों की महता धर्म में नहीं सांप्रदायिकता में आप हर जगह इंसान भले रह जाएं लेकिन ससुराल में तो दामाद हैं इंसान कैसे बन जाएंगे बड़ी मुसीबतें सब लोग आते हैं ये संबंध भी हमारी मानवीयता को चाट जाते मेरे घर के लोग हैं ना तो मैं झूठ बोलूंगी मैं कपट करूंगा दूसरों की किसी बात को भी तूफान बना करके बोले मौलम गाय क्यों मरी तुम्हारी विवेक क्यों नष्ट हुई तुम्हारी बुद्धि क्योंकि तुम संकीर्णताओं में चले गए थे यदि तुमने आत्मा को सर्वोपरि माना होता और इन संबंधों को निमित माना होता तो तुम्हारी मानवता नहीं मरती तुम्हारी भक्ति नहीं जाती तुम अमृत पाते तुम वृंदावन जीते तुम गोकुल में बसते और तुम अंतर को मत कर को भी नकार देते अमर राचल देते ये कथा है हमारी जदि बड़ी धर्म पूर्वक तुम धारण कर रहे हो वही तो है जो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को चाटे जा रहे हैं ऐसी चबा रहे हैं कि कोई क्या चबाएगा जैसे मगर मछली को चबाता है तेरी इंसानियत को तेरे संबंध खाते हैं हर जगह ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन जब अपनों के हित की बात आएगी तो हां साक्षात पाप मूर्ति बन जाएंगे हम सब लोग और अन्याय को ही न्याय बताने तो लगेंगे तो संबंधों में हमारी भक्ति ही नहीं हमारी इंसानियत भी खाई है यदि हम में आत्मनिमित होते नहीं भाई हम तो आत्मा के निमित है गोविंद जाने, हम अधर्म नहीं करेंगे तो हम नहीं जाते जो इन्हीं तत्व से अपने को नहीं पड़ता है वो भक्ति कभी नहीं पाता इसे बहुत अच्छे से समझ कि कथा में चली गोविंद पधारे नंद ने यशोदा ने श्री राधे ने गो गोपियों ने उनका आरती उतारी अभिवादन किया और दिन सब लोग बहुत बहुत कुछ पूछते रहे बताते रहे गोविंद भी सुनते रहे सुनाते रहे समझ आ सारे गोपी एक बार फिर सजी है, है। शरद पूर्णिमा की रात है वो राधा जी बांस निकाल के ले ही है क्योंकि कृष्ण फिर तभी वंशी ने बजाई थी वृंदावन के बाहर और आवाज को भी देख गए थे और कहा जब लौट के आऊंगा तभी बजाऊंगा ये बात अलग है कि आपने हर जगह बजवा दी उनसे अरे भाई हाँ भक्त जो चाहे कराएंगे <laughs> तो राजा ने कहा कन्ह जब तुम जान रहे थे तो ये बांसुरी मुझे दे गए थे आज फिर बांसुरी बजानी है तुम दिन हमने शहर पूर्णिमा के महाराज देखे हैं आज साक्षात तो हुआ क्योंकि वो तो गुरुकुल में थे और ये यहां दी थी चांदी का थाल बन गई है और चांद एक चमकता हुआ कटोर सा हो गया है जिससे अमृत ही अमृत बरस रहा है गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं और आदली और सब गोप गोपियां उन उन्मुक्त उसी में झूमने जा रहे हैं महारास हो रहा है ये कथा जो वृंदावन की कथा थी आज वृंदावन सीख हो गई है सुना रहे रात बीतती गई रूप निखरती गई गोपियां नाचती रही आत्मा कृष्ण सबके पास है आत्मा ने रूप घिरा है जितनी गोपी उतनी गोविंद जितने रूप, उतने गोविंद सब नाच रहे हैं। नृत्य अपनी पूर्णता को जा रहा है अचानक श्री राधे की जो उत्कृष्ण से बहुत बड़ी है ना उनकी देह नाचते नाचते लपकों और ज्योतियों में पलट गई है अब वन की ज्योति राधा गोविंद ने जा समायी है ये लीला कथा और गोपियों के भी दे चंदन बनकर ढह गए है अग्रज भोर जब कृष्ण लौटे हैं गौए हैं बछड़े हैं गोप और गोपी तो चंदन हो गए हैं नंद अभिषुदा है राधा जो ज्योति बनके गोविंद में समा गई है इतने ही लोग लौटते हैं द्वारिका की ओर और सच पूछो जब तक मेरे सारे भाव मुझ में नहीं समाते निरा भी द्वारिका ब्रह्मरंद्र में प्रवेश कहां हो पता है कथा का तत्व तो समझो हम ऐतिहासिकता से हटकर अध्यात्म हैं आज भी जो आप आरती में कपूर जलाते हैं ये राजा का प्रतीक है और बातें उन गोपियों की है जिनके तन चंदन की हो गए आज भी गोपी चंदन आप खरीदते हैं जब मथुरा कुंडावन में जाते हैं गोकुल में जाते हैं गोपियों के तन जो चंदन हो गए कि जब मेरा तन गोपियों के चंदन से चंदन हो जाए और मेरी हर भावना कपूर की बत्ती सी ज्योत्ना ले आत्मा में आ जाए तो द्वारिका की ओर बना हो जाए द्वारिका मिल जाए यह आध्यात्मिक कथा है इसे किसी युग में लोग सुनने के लिए जाया करते थे वृंदावन गोकुल मथुरा में आज ये कथा वहां से भी लुप्त हैं। ज्योतियों में परिणत हो गए सर और कृष्ण चल दिए। और इससे पहले विवाह की कल्पना कृष्ण को नहीं करनी चाहिए कृष्ण माने किसी को भी नहीं करनी चाहिए आज तुम सोचते हो कि तुमने लड़का पढ़ गया उसको डिग्री हो गई है उसको नौकरी भी लग गई उसकी शादी कर दो ग़़रस्ती सुख से चल पाएगी दिन पड़े कुत्ता और कुतिया की जोड़ी मेरे को सुखपूर्वक रह सकती है लेकिन कोई एक घर बता दो जहां पति पत्नी एक हफ्ता ना लडें कुत्ते कुतिया जी सकते हैं तुम नहीं जी सकते क्योंकि तो तुम अपने में अपने से बहुत दूर भटक गए हो तो गृहस्थी क्या करूंगा यह समझने की बात है कि जो अपने को नहीं संभाल पा रहा वो दूसरे को कैसे संभाल पाएगा जो अपनी अतृत्ति और इच्छाओं के लिए जी रहा है जिसके पास दूसरों को देने को कुछ है ही नहीं तो ऐसी गृहस्थी तो प्रेतों के घर होंगे जी पाएंगे में और सारी प्रेत लीलाए ही तुम आज गृह धर्म बन के रह गए इस कथा में दिखा रहे हैं कि विवाह की योग्य कब होगा जब उसकी गोप गोपियां अर्थात सारी अतृप्तियां और इच्छाएं उसमें अगर शांत हो जाए और जब उसकी अनंत साधना राधा तो भी उसमें हो जाए तभी कृष्ण रुक्मणी के योग्य होगा जो अपनी ही इच्छाओं के पीछे भाग रहा है तो उसका घर तो प्रीत लीला होगा ना एक बड़ा परिपक्व स्थान है गृहस्थ धर्म का और बाल विवाह यहां कभी नहीं होती इन लीलाओं से समृद्ध होकर 14-15 साल तक जब बालक पढ़ के 25-26 वर्ष की आयु में गांव आता था उसके बाद ही विवाह और स्वयं की बात होती थी कि नॉट मेंटली मेच्योर एंड ही मस्ट नॉट मैरी खुद तो सजा पाएगा ही दूसरों के लिए दुर्दांत पीड़ा बन जाएगा ये घर क्या होगी ओ के दरबार होंगे और क्या आज होते नहीं तुम्हारे यहां मैं हर घर की बात कर रहा हूं दूसरे का चेहरा में देखो सब अपने अपने भीतर कि जिनमें अभी इतनी न चोरे नहीं है कि अपने को पढ़ पाए वो दूसरे को ला देंगे कहां से उन्हें ब्रस बनने का अधिकार दिया किसने बुढ़ापे तक तो तुम्हें परिपक्वता मिलती नहीं तो तुम ग्रह सोने के अधिकारी कहां से हो गए करना मुझे यही पता है कि सब आके मेरे कान में अपनी अपनी कह जाते हो स्वामी जी दया करना तो ये हो जाए तो मैं भी जान लेता हूं कि ये गृहस्थी जी नहीं रहा तीसरा आदेश आ रो रहा है ये तो बल राहत बीती मैं सही जग बीती है तो सारी है मेरे पास तुम्हारी सबकी कथाएं हैं तो कृष्ण का रुकमण से विवाह का वो जब उसकी हर चाहत उसके भीतर आकर समाधिष्ट हो चुकी हो उसकी कोई इच्छा कोई तड़प बाहर ना हो तब गुनहस्थी शुरू होती है इसलिए अक्सर लोग कहते हैं बड़े लोग भी कहते हैं कि तो विवाह का महत्व गुनाते में बताया जाके तब एक दूसरे की जरूरत ज्यादा महसूस होती है उससे पहले तो लड़ रहे थे अभी कुत्ता कुतिया होते तो सुख से जी हुए थे आदमी है ना तो लड़ते हैं क्या बात है आज अगर मैं किसी को कह दू कि क्या कुत्ते की जैसी कर रहा है तो बुरा मान जाएगा लेकिन माफ करना बुरा तो कुत्ते को मानना चाहिए था आपसे बहुत अच्छा जी रहा है पता नहीं आपको बुरा मान जाते हो तो क्या आप उसके जैसे भी नहीं हो पा रहे तो कोई आए तो घर में झगड़ा नहीं होता बेटा बहू को लेकर झगड़ा है सास बहू में झगड़ा है बाप बेटे में झगड़ा है पति पत्नी में बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर की ही कमेटी पूरी है नोटंकी के लिए क्योंकि यू आर नॉट मेच्योर एनफ तुम अपने लिए मेच्योर नहीं थे बाकी क्या धारण करते तो? और यदि मानसिक रूप से परिपक्व हो गए होते हैं, तो सचमुच ग्रह सर्म को जानते और बड़े सुख जी रहे होते हैं, यही महाकवि हमको इस काव्य कथा में दिखला रहा है लीला में इधर सारी इच्छाया तृप्तियां चाहत प्रेम सब कुछ गोविंद का गोविंद में आ जाए गोपियां चंदन हो जाए गोप चंदन हो जाए राधा कपूर की बात ही वन गोविंद में समाये तो गोविंद भी अपनी सारी चाहतों से जब भीतर सिमट के आए तभी तो विवाह मंडप में बैठे इससे पहले जो भटक रहा है अपनी इच्छाओं को लिए चारों तरफ मंडप में कौन बैठा है सेरा किसके बंधा हुआ है वो तो वहां है ही नहीं। तो विवाह किसका हो रहा? तो परिपक्व कथाई है जो हर व्यक्ति के जीवन को धोती और पवित्र करती थी और वो मानसिक रूप से मचोर होते थे अब तो बुढ़ापे तक पैसे का लूभ नहीं जाता है।, है पैसा मिलता रे सिया राम जय राम जय जय राम वो राम पूछते मुझे भज रहा है पैसे को भज रहा है किसका सत्संग कर रहा है यह विचार करो तुम्हारा ईश्वर पैसा ही तो है तुम्हारी अतृतियां इच्छाएं तुम्हें मनुष्य बन के कहां जीवन दे रही हैं? जितनी इच्छाएं हैं उतना ही भटकोगे भटकते प्रेत हैं मनुष्य नहीं तो प्रेत यू नहीं मनुष्य का जन्म ना आदमी ही बने ना पूरे प्रेतु बने ना घर के रहे ना घाट के और अधिक पीड़ाओं में चले गए हजीत जी रहे हैं सब लोग इतिहास को पृष्ठभूमि में रखकर समाज को परंपराओं को सब को पात्रताओं में ढाल करके गुरुकुल शिक्षा में हिंदू ज्योतिर्मी इतिहास उसको आपके पूर्वजों की उस अमर गाथा को कथाओं के द्वारा अमर किया है क्योंकि वे वो हमारा गौरवान्वित इतिहास है और उनकी प्रेरणा लेकर उनकी कथाओं के माध्यम से हम सबको भजना मिली उनके जैसा बन के दिखाना बाकी सारे धर्म ईश्वर भर जाते हैं सनातन धर्म को ईश्वर बनाता है, ये उसकी सौगंध है धर्म में तो वो कोरे भजन जी की दिखाएगा। और जहां वो भगवान बनाते हैं तो वहां उदवाद शागि गुरु चेला संचा सदी आते हैं आसमानों की दूरियां भी होती है जहां हम सब ईश्वर बनाते हैं ईश्वर को तो भटगवासी होना है क्यों क्योंकि हर घट को ईश्वर जो होना है हम हाँ, भक्त मात्र को सम्मानित करते हैं जी मात्र को सम्मानित करते हैं खाली गुरु नहीं बुजवाते सच न को बुजवाते कोई नहीं जो जुड़ गए अपनी आत्मा से फिर एक ही ईश्वर प्रकट हो जाएगा सब कोशिश करो सब प्रयास करो अच्छे से अच्छा बनो दुर्गंध हटा दो तुम्हें तो बहू की राह रहना है क्योंकि वही लाया है तुमको हमारे कोई बुरा नहीं है एक व्यक्ति भी बुरा नहीं है यदि आप चोर को चोर कहें तो उसे भी ठेस लगती है ये डॉक्टर को डॉक्टर को तो उससे ठेस लगती है क्या लगती है नहीं लेकिन चोर को चोर को तो चोर को भी ठेस लगती है क्योंकि वो चोर नहीं है वो कायर है कमजोर है अपने को नहीं जानता है इसीलिए परिस्थितियों इस के अनुरूप उसने चोरी को अपनी वैसाखी बनाया है जीने का सहारा बना लिया है आत्मा का रस उसे मिला लेकिन वो चोर नहीं है क्योंकि उसको भी उसी परम पिता ने परम सत्ता ने बनाया है जिसने हम सबको बनाया है तो चोर को भी बुरा लगता है अगर तुम चोर कहो तो क्योंकि हम बुरा कोई नहीं है जब जब हम झूठ आसत कपट दिखावा छल और प्रपंच में फंसते हैं ईश्वर तो से दूर रखते जाते हैं भले भजन जाते रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं है भजन गाना नहीं भजन जीना है उसमें दूध की छीक गोविंद लौट किया है, अब गोविंद संपूर्ण अतीत सीमट करके उन्हें समा गया तो प्रिष्ण प्रिष्ण है कृष्ण कृष्ण है अब इस स्तर पर कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है महाराज कौन पूर्णेश महाराज ग्रीष्म स्वयं को मारते हैं कन्या नाम करते हैं की सीमात लौटे नहीं थी तो उस समय शिशुपाल में जराशन में दोनों दीग गए थे बलरान के सामने से तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी विवाह के समय विवाह निष् घोषित करते थे कि वो रुक्मी को अपनी रांची से में सत्ता में कभी विश्वास नहीं किया है हमने धरती के लिए कभी युद्ध तो नहीं किया है धरती को बांधने में भी मेरा विश्वास नहीं है धरती तो मां है हमने जब जब अस्त्र और शस्त्र धारण किए हैं और सताए हुए लोगों के लिए उनकी रक्षा के लिए सुरतों तो को मिटाने के लिए किए इसलिए हम आपका साम्राज्य भी नहीं लेंगे यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने छोटे बेटे रुपनों को अपना साम्राज्य दे दें कृष्ण नहीं स्वीकारेंगे भगवान ने भी समझाया सुधर्मा सभा के सभी राजा सदस्यों ने समझाया कि जो वे कह रहे हैं यही यहां की परंपरा है ये तो ब्रास भी नहीं हो रहे थे परिस्थितियों ने बना दिया है इसलिए विधि व्रास बिल्कुल संकोच न करें कृष्ण को कुछ भी नहीं चाहिए ये तो निरी और सताए हुए लोगों के लिए अब बंधन बनाकर ले जाते गुलाम बनाकर ले जाते हुए लोगों की आजादी के लिए कृष्ण वृक्षण जीते वो कुछ ही स्वीकारेंगे नहीं तो वो महाराज अपने बेटे जो छोटा बेटा है जो रुक्मानी से छोटा है रुक्मा उसी को फिर अपनी सत्ता राज सौंपा और वो गंधिका से ही वहां पर अस्थित चले गए उन्होंने वही वाना प्रस्थान को धारण किया और वाना प्रस्थी हो गए और कहा कि वो हिमालय में पूर्ण होते हैं उन्हें सं जाएंगे वो फिर कभी नहीं लौटे भगवान श्री कृष्ण के इस इतिहास को इतिहासकारों में तोड़ा नरोड़ा रुक्मिणी मंगल को रुक्मी अपहरण की कथा बना डाला जबकि वो केवल लोग बाहर करने गए थे अपहरण उसका होता है जिसे आप चाहते हो जानते हो आपने देखा हो इन्होंने तो देखा भी नहीं था और जानते भी नहीं थे अपहरण करना चाहते थे जरासंध और शिशुपाल और सारा राज्य उन्होंने बंधक बना लिया था महाराज भीष्मक सहित कृष्ण ने तो वो उद्धार ही किया था और उस पर कहा द्वारिकाधीश ने सबसे पहले द्वारिकाओं के माध्यम से वम बनाकर कर बेची जाते हुए लड़कियों को लड़कों को बुजुर्गों को युवाओं को युवतियों को जब वो यमन खरीद करके जरासन से बंद बगत्र से घुमासुर से ऐसे अशुभ राजाओं से शिशुपार आदि से खरीद करके ले जा रहे होते थे तो वुदीप उन्हीं गोड़ों को ध्वस्त करके छुड़ाते थे और इस प्रकार सौ भाग किए गए थे इसलिए आज भी उस प्रदेश का नाम सौ राष्ट्र है क्योंकि सौ द्वारिका बनाई गई थी जहां से वे सारे सागर को देखते रहते थे और उनके बेड़े इन्हीं केंद्रों से सारे सागरों में घूमते रहते थे कि एक भी कोई मासूम लड़का या लड़की कोई मेरे प्राथ स्त्री अथवा पुरुष बंदी बनाकर ले जाया जाए वो जीवन पर्यंत प्राणी मात्र के लिए जिए सम्राट पकर भी सुगर्मा सभा कैतृत ने कभी मुकुट धारण नहीं किया और मंदिर में बैठे वो सबको मिल जाते थे एक तपस्वी और साठों के जैसे ही उनका स्वभाव और स्वरूप था लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत तो उन्हें एक विवाह और भी करना पड़ा था बस दो ही विवाह हुए जो अष्ट पत्नियों की कथा आती है वो आध्यात्मिक है अष्ट सिद्धियों को ही पत्नियों के रूप में लीला कथाओं में नाटकों में हमने दिखाया कि अष्ट सिद्धियां अष्ट पत्नियों के समान है और जो प्रेमिका है वे श्री राधा है यह आध्यात्मिक लीला है सिद्धियों संकीर्णताओं का प्रतीक है सिद्धि के रास्ते सर्वनाश के रास्ते हैं जब जब ग्रहस्थ भी सिद्धियों के रास्ते जाते हैं उनके घर मिट जाते हैं इन्हें भी पहले थोड़ा समझ लें तो हम कथा में आगे बढ़े पत्नियों का क्या नाम है कि कृष्ण मेरे पति है अधिकार है ना उनके है ना तो अपने हर जगह अधिकार जताने की मनोवृत्ति ही तो सिद्धियों की मनोवृत्ति है सिद्ध कहता है मैंने ऐसे देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा है पूछो रावण कुंभकर्ण महिषासुर और सारे असुर जो जिन देवी देवताओं को सिद्ध नहीं कर पाए ये तुम्हारे गली में बैठे इस तांत्रिक ने कहा से सिद्ध कर लिया लेकिन नहीं वो आपको भ्रमाते ही ठगते हैं, हैं वो क्योंकि सिद्धियों के रास्ते ही ठगी के रास्ते हैं और इसी को आपने अपने तो जीवन में गृहस्तर में धारण कर रखा है जब आपने कहा यह घर मेरा तो भाइयों ने कहा यह मेरा ट शुरू हो गई घर आपके बटने लगे सिद्धियों का रास्ता जो था पत्नी आई तो उसने कहा ये मेरा अम्निया दीदी में प्यार कम टकर ज्यादा है फिर जब बेटे बड़े हुए तो उनका हमारा भी सही नहीं है क्योंकि तो हर कोई अपना अपना सिद्ध करना चाहता है तो घर बटेगा नहीं मन फटेंगे नहीं तो बोलो छीएंगे कैसे इसलिए कहते हैं सारे सदग्रंथ ये रास्ते हैं महाविनाश के महापतन के सर्वनाश के रास्ते हैं राधा क्या कह सकती हैं उनका तो प्रश्न को कोई अधिकार नहीं है तो पत्निया कहती हैं वो मेरे हैं और राजा क्या कहती है मैं उनकी हूं इसका नाम योग है इसका नाम भक्ति है इसका नाम प्रभु पाने का मार्ग है राजा कहती है वो तराचर तो का स्वामी है तो सबका है मैं भी उनकी हूं भाई वो बदला संसार बदल गए दिशाएं पलट गई कहा उसने तो सबको देना है वो तो सचराचर गोस्वामी है वो तो सबका है वो तो घटवासी है उसमें कौन अधिकार कर सकता हूँ कि। देखो कितनी बड़ी बात है और एक देश वो धुम नहीं पाया तो हम पीछे कथा सुन के आ रहे हैं तुमने हमेशा मैं मैं गाना चाह है और जितने जितनी असुर संस्कृति में गए हो वो चाहे मिडिल ईस्ट की है या वेस्ट की है उतनी उतनी संकीर्णता में तुम भी तो फंसते चले गए हो मालूम है इंग्लैंड में क्या था जो भारत वाले जाते हैं ना के पीसेस में भी मियाँ बीबी में बात होती है पूछ लेना उनसे इतनी तीसरी चीज बांटते हैं तेरी तो मेरी इतना खर्चा लाओ मैं लाया था ना आधा तुमने लिए तो आदे पैसे आधे कैसे देता और वो अब यहां भी हंगी हो ना शरण आनी चाहिए तुम्हारा ईश्वर भक्ति तो खत्म हो चुकी है अब तो पिशाच भक्ति करते हो उचित है कि, क्या ऐसा होता था तुम्हारे यहां कभी अब क्यों हो रहा है क्योंकि तुम मनुष्य ही तो नहीं रहे हो क्योंकि जिनके स्वभाव मनुष्य के नहीं वो प्रेत और पिशाच ही तो हैं, हैं है, है? और जी क्या कहते हैं? मन उनकी ये यह तो तरीका है जीने का कि तो मैं गोविंद आपका हूं सचराचर आता है मैं आपके सचराचर का यदि पति जो बोलते पिता कहता कि मैं उनका हूं तो बेटे भी तो कहते हैं हम सब उनके हैं तो घर बैठता क्या तुम्हारा घर बैठता मन तुम्हारे। के तुम्हारे लेकिन नहीं तुमने उसको इन कथाओं के तत्व को नहीं जानना चाहा, उसको जीवन में उतारना नहीं चाह और संबंधों की कड़वाहट और दुश्मनी ही जीनी चाहिए हां जिसके सगे हों बहुत सारे जिसके जिनके सगे हो बहुत सारे अरे उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है ये आज का मुहावरा है उस गलत तो नहीं कहेंगे हमें जिनके सगे हो बहुत सारे तो तो की क्या जरूरत है सारे सगे तुम्हें आज जो अवस्था आ गई तुम्हारी तो तुम में जी रहे हो ये किसी प्रेत पिशाषनी में भटक गए हो बंदी पूछते डालो अपने आप दोनों मनो बृतियां हैं एक ये मेरा है मनोबृति या चेहरे पर आती है तो चेहरे की सुंदरता नष्ट हो जाती है क्योंकि तो विचार चेहरे का मेकअप करता है क्रोध में चेहरा भयानक होता है सुंदर मनोहरी रूप के ध्यान में चेहरा भी सुंदर हो जाता है तो तुमने बिद्धि का सौंदर्य होया है मेरा मेरा की पैसासिकता अपने चेहरे को पोत रखी है कितने सुंदर दिखती हो तुम और कैसे दिख सकते हो तुम तुम्हारे मन की कड़वाहट तुम्हारे मन के लोग तुम्हारी चेहरे पर लिखे हुए हैं और जो आंख पढ़ पाएगी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं ऐसे ही ना पड़ जाएगी इतनी मोटी इनत यदि पढ़ने वाला होगा तो पूछने की क्या जरूरत होगी जब साइन बोर्ड खुद ही लिख के बता रहा है देख रहा है कि अब प्रेतों की जिंदगी तो हर और दिखती है आदमी को अब आंख तरसती है कि कोई एक जरा इंसान का भी दिख जाए आज ये अवस्था है हमारी और मू बंद है कि हमसे अच्छा कौन जिएगा और हमसे बढ़िया कौन जानता है हम हाँ जो मे देख पाते हैं तो भुण भुण भुण भुण हैं। कैसी विचित्र पहले पाते ने। आज के ऋचा दुदे ने कहा यजे शश्वता तना देवम देवम ये तेय हे ऋषि आजीवती ऋग्वेद के तीसरे ऋषि हैं, उन्हीं की पूरे सूत्र को जो समूह है ऋषि पूरा ऋषि हम पढ़ रहे हैं ऋषा आगे बढ़ रहे हैं यज मान ऐसी इस प्रकार के ईद्धि माना चमकना ज्योतियां चमक रोशनी यह यजय ऐसी सुंदर मनोरम आत्मज्योतियों की चमक आत्मयज्ञ की जो आवाम की ज्योतियों जो सचराचर को उत्पन्न कर रही हैं, जो हमें भी बनाया है और एक एक सांस एक एक क्षण जो हमें भिक्षा में दे रही है और बदले में कुछ ले रही। तो नहीं तो कह चेक दे ऐसी ज्योतियों में अब छोड़ो ये प्रीति पिशाज की बात है कुछ नया कर डाले चलो मनुष्य योगी में है तो मनुष्यता को भक्ति की राह दें क्योंकि जब जब संबंधों की संकीर्णता जी है हमने अपनी मानवता खोई है चलो आज आत्मा को ही सर्व समान को उसके निमित होकर जी ले संबंध भी जिए जाएंगे भी नहीं आएगी तो कहा यच एक दी शाश्वत जो शाश्वत संपूर्ण सचराचर को जीवंत कर रहा है प्रकट कर रहा है फिर फिल्म उबार रहा है मृत्यु को भी जीवन में लौटा रहा है अपनी ज्योतिमों से तना हरे व्यापक देवम देवम जो नित्य नित्य निरंतर ऐसी ज्योतियों को यजान अहे यजान अहे का संदिग्ध हो गया यजान अहे यज्ञों के द्वारा अहो प्रकट कर रहा है चलो वो गीत मे आओ अपने आत्मा से मिल जाए आओ योग की राह सिद्धियों के मार्ग छोड़ दें दे सिद्धि शश्वता देवं, देवं है। तवे इस प्रकार हम सब, हम सब इत्माने इस प्रकार अपने आप को उसकी ज्वालाओं में भस्म कर दे हरी सामिग्री रत उसको अर्पित हो जाए वो वो ना रहे मैं न ना रहू दुड़े योग हो और तद्रूप हो जाए एक हो जाए चाहे कथाएं सुने अथवा पाठ में आए। हर ओर से हमको हमारे भीतर उस सत्य से जुड़ना चाहता है जिसको खोकर हमने पीड़ाओं की सड़ी हुई जिंदगी जी है दूसरों को भी असह पीड़ाएं दी है झूठ कपट और बंद जिए हैं ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर मुझे सबसे शिकायत है मैं भूल गई उन सबको भी तो मुझसे शिकायत है मुझे याद नहीं है दो लड़ने वालों में एक दोनों लड़ने वालों से पूछो तो क्या दोनों में एक भी मानेगा कि वो गलत है क्योंकि अगर मान लेता चले तो लड़ता क्या लड़ाई खत्म ना होती है। और ये लड़ाई तुम्हारी जीवन दर जीवन जनंद सबों से चलती है अपनों से चलती है क्यों क्योंकि तुम तो तो तो तो दोनों लिए अपनी आत्मा खोती है राखोई है तुमने वही रहा है कि यह चींती शिश्वत तनम देवन देवम जवान हवी ही। रे एक दिन में अर्पित करना छिलक दे अपने आप को सम बनाकर आत्मा में कि वो ग आप ही से प्रवट हो आप ही न समाता हो आपसे हटके अग्ञा ज मंदिर नहीं है न सांस है न धड़का न क्षण है से अलग नहीं लगता मैं आप ही को अर्पित होता हूं धोते कहते हैं झूला दे दो हाँ अपने आप को अर्पित करते हैं हाँ हम झूठ को अर्पित हैं हम बम को अर्पित हैं हम कपट को दर्पित है हम अपनी सियानेपन की चटवाई को अर्पित हैं यदि अर्पित नहीं है तो गोविंद को ही तो पो अर्पित है तो रोटी कैसे पाएंगे है योग में और सिद्धियों में और सिद्धियों का संग भी बुरा है घर का सर्वनाश होता है क्योंकि सिद्धियां व्यवसाय है मैं पूछता हूं किसी एक तांत्रिक से वो सिद्धियां क्यों करना चाहता है क्योंकि समाज में और बड़ा पद पाना चाहता है लोगों को और ठगना चाहता है तो क्या वो ईश्वर सचमुच पाना चाहता है वो तो दुनिया में और धड़कना चाहता है तो ये भटकाश के रास्ते हैं हमें तो गोविंद में बिटना है ये भक्ति का मार्ग है उससे हटके जब सांस नहीं तो सांस लेनी भी हर नहीं हर क्षण जब वो दे रहा है तो उसी को अर्पित रहा है उसी की मुख्य जीना है हर सांस प्रत्येक क्षण इसमें बुरा क्या है वही तो क्या रहा है यह सीधे कि जब निरंतर शाश्वत नित्य है उसी की ज्योतियों से पल रहा हूं उसी से उत्पन्न हो वहीं चिता की भस्मी को और सड़ी हुई मट्टी और खाद को में लाया मैं मम्मी ने पापा और उसी ने उस अन्न की उनकी को बर्तन के रूप में प्रयोग करते हुए मुझे उत्पन्न किया मैं मम्मी जानती मैं पापा जानता एक उंगली बनाता है जब सच वही है तुमने तो छूट और कपट क्यों छीरा आज तुम दस करोड़ रुपए भी बटोर लो अगर आत्मा ने तुम्हारी जूठी को रखने बदलना नहीं चाह तुम मर जाओगे गला भीड़ हो गए हैं और मुझे हम कहेंगे कैनाल का कैंसर हो गया मेलेग्रेंसी है ये सारे अभिशाप ही तो है स्वाप ही तो है ये रोग व्याधियां और बीमारियां आत्मा के रहते भी जो शरीर पकड़ रहा है ये अभिशाप ही तो है कि जितना ने उससे कटके जिया ंग रोगी मन रोगी स्वभाव रोगी और सर्वस्व भटकता हुआ प्रेत की जैसा मेरा ही तो होगा मेरा कहते हैं वो तो सागर है वो तो सचाचर का है सबका स्वामी है ये मैं कैसे कह कि वो सिर्फ मेरा है ये तो बड़ी घटिया बात होगी ये तो बड़ी सड़ी हुई बात होगी ये तो बड़ी अरे तो बेटे का है वो सागर है मैं लेटा हूं तो मैं क्यों लेटा हूं मैं नहीं क्यों न जाके सागर में गिर जाऊं मुझे सागर भर प्यार मिले मुझे सागर भर सम्मान मिले और उसकी महिमा भी ना घटे इसको प्यार कहते हैं प्यार संकीर्तन दे बाघनी की मोती ये आसक्त जगत में होता है ये आसक्त जगत में होता है बाघ में फूल खिली है उदाहरण बाग में फूल खिली है आता स्वामी जी फूल आते बड़े प्यारे लगते हैं और तोड़ के अपने कोट में लगा लेता है क्या ये प्यार करता है गुलाब को नहीं यह पता तो जानता ही नहीं कि प्यार होता क्या है ये नहीं जानता है ये प्यार कभी जान भी नहीं सकता यह आसक्त व्यक्ति है इसे जीवन में कभी प्यार का वरदान नहीं मिलने वाला है क्यों, क्योंकि यह तो अपने में गुलाम को तोड़ के लगा लिया तो गुलाम को प्यार नहीं करता ये तो पिशाच की तरह संकीर्णता से तोड़ करके लगा लिया इसने ये प्यार क्या जाने ये तो असुर मनोवृत्ति का है, आसक्त व्यक्ति है ये प्यार नहीं जानता यू डोंट लाइव दोज फ्लावर्स वो कहता है कि मुझे गुलाबों से बहुत प्यार है और वो धूंढ के खुरपी उठा लेता है गुड़ाई मराई करता है उसमें से घास निकाल करके और बढ़िया मट्टी बनाकर चढ़ाने तो लगता है थोड़ा सींच भी देता है कहा यह गुलाब के प्यार को जानता है क्योंकि प्यार सेवा है प्यार समर्पण है प्यार त्याग है प्यार में स्वामित्व की संकीर्णता कदापि नहीं होती तो अर्पित होने का भाव है प्यार परमेश्वर है और बड़ा दुर्लभ है कि ये किसी को मिल जाए उस पर कृपा करते आप लोग सिर्फ आसक्तियां जीते हो प्यार तो आप जानते ही नहीं होता क्या है प्यार अति दुर्लभ है अति दुर्लभ है और वह बड़े भाग्यवान को मिलता है जिसके पास विशेष संकीर्णता दंड और मैं नदी होता सिर्फ वही प्यार पाता है प्यार अतिशय दुर्लभ है आशक्ति सिद्धियों के रास्ते है और सिद्धियों में मनुष्य मनुष्यता भी खो देता है प्रेत और पिशास भी लज्जित होते उसके आचरण और व्यवहार से वो प्यार कहां पाएगा इसीलिए कहते हैं नदी और संत भेदभाव से दूर निर्भा अनंत पुष्प और संत परहित नहीं मुस्कराते हैं मृत्यु तो की संकीर्णता में कुंठित हो मिल जाते हैं क्योंकि जो प्यार जीने वाले हैं वो दबाव की कुंठाओं में कभी जी नहीं पाते है प्यार ईश्वर की राह है और जगत संकीर्णताओं का ईर्षा देश लोगों का दलाता है प्यार वो पानी की नहीं मीट जाने की भावना होती है यहां अति दुर्लभ होता है प्रेम प्रेम सब गाते हैं और आशी प्रेम जीते क्या जाने पे प्रेम होता क्या है? प्रेम भक्ति का नाम है कि तो भगवान को पाना नहीं चाहता वो भगवान से भी कुछ पाना नहीं चाहता वो तो अपने आप को स्वयं को इस प्रभु में अंतिम रूप से मिटलना चाहता है इसका नाम भक्ति है हाँ ये दे देगा ना ये भक्ति है आसक्ति है तुम्हारी तुम क्या जानो प्यार होता क्या है ये वो अमृत है कि जो जिसको मिल रही है वो आज भी अमृत है सदा अतिशय दुर्लभ अवस्था का नाम है इसमें इंद्रियां विषय ये सब नहीं होते क्योंकि इंद्रियों के विषय विषय शक्ति तो दोनों ने दो ध्रुव बनाती है दोनों को अलग करती है ना कि जोड़ती है जब इनके भाव भी मिट जाएं तो प्रेम हो और एक हो जाए भक्ति क्या है उसे समझो और जो सिद्धि की रहने वाले हैं जो वो तांत्रिक तो हो सकते हैं और जिंदगी भर घर में भी तो तांत्रिक बना करते रहे लड़ते रहे इससे लड़ना उससे लड़ना इससे शिकायत है, उससे ईर्षा दूसरा क्या करते रहे आप लोग किसी तांत्रिक में कुछ ज्यादा डिग्री का ही भेद हो सकता है अन्यथा राह तो सबकी है कि हटके है कतई कटके है की है और एक चीनी की शुगर की चीनी की गुड़िया है मैंने पहले पत्थर की मूर्ति डाली अब पूछा कि क्या इसका जल में अद्वैत हुआ प्यार हुआ प्रेम हुआ समर्पण हुआ क्या कहा बिल्कुल नहीं ये जल में डूबी बस निकाले तो मूर्त फिर पत्थर के थे वो तुम्हारी बक्ति है असक्त व्यक्ति की तुमने जरा सा परिवर्तन नहीं आया तो तुमने भर्ती करी ही थी? पत्थर की शिला से तुम ना तुमने कोमल अनुभूतियां हैं ना प्रभु की पवित्रता को पाने की तड़प है ना ललक है तुम तो पत्थर की चट्टान में राम की कथा की अज्ञा की भी यही बात है किया था और भक्ति की तरफ लगी थी तो तुम्हारी स्वभाव बदले क्यों नहीं तुमने कोई एक ठिकाना परम पवित्रता का बनाया क्यों नहीं कि यहां कपट ईर्षा देश नहीं करेंगे तुम्हें तो हर जगह मैं जैसा था तो तुमने भक्ति करेगा एक बहाना भी दिया होता कि इस स्थान पर झूठ और कपट नहीं करना स्थान नहीं था तुम्हारे पास कोई मंदिर कोई मूर्त नहीं थी तुम्हारे पास तुम बीज डालते तो कल पौधा होता पत्थर की शिला से तुम जी तुमने भक्ति करी करते मैं कपड़े की गुड़िया को बालता हूं पानी में बोले क्या समर्पण हुआ इसका बोलेना पानी इसमें इसके रोम रोम में समाया भक्ति का रस ये भी उसमें डूबी लेकिन थोड़ी देर बाद जब विषय वासनाओं की धूप लगी पानी था ये फिर वही कपड़े की मूर्त थी कोई प्रेम प्रेम नहीं था इसमें कोई जल नहीं था ये झूठ बोल रही है इसलिए कोई भक्ति नहीं पाई है सिर्फ नाटक है थोड़ी देर रस लिया है और ये रस से अलग पड़ी है ये क्या जाने भक्ति क्या होती है ये नहीं जानती में जो गुड़िया डालती है पीनी में, तो में डाली तो गुलमी गई निकाली तो कुछ निकला ही नहीं बोले भूल अलग क्या हुआ बोले ये भक्ति नहीं हो गई जल में जल इसमें एक हो गए ये समर्पण है को नहीं है हाँ इस ऋचा ने कहा है ऋचा दो यह चीज दी शश्वता तनम देव देवम रहे मैंने ये ऋचाई पढ़ाई है तुमको उदाहरण में कई कितें हरी है कि उसकी ज्योति कंकण में, में ज्योतिर्मा हो जाए रूम रूम उसने समय शश्वता शाश्वत निरंतर हा अपना सर्वस्व उसको अर्पित करें जिससे सचराचर को उत्पन्न करने वाला है देवम देव नित्य नित्य क्षण प्रति क्षण यजान उसी के यज्ञ भी हम दो ले जाए हम मीट जाए तो भू हरी और तो